kanu kanu kanu achal karo karo achal karo karo achal karo, karo ha मैं तुम्हें इस प्राण दंड से मुक्त करता हूं अपनी सजा वापस लेता हूं शरीर रखो और जो भगवान ने कहा शरीर रखो तो बाली के आंखों में आंसू बाली ने कहा सुनो कृपा निधाना हे कृपा निधान भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही मम लोचन गोचर सोई आवा बहुरी की प्रभुअस बनी ही बनावा भगवान ने कहा कि बाली तुम्हारा अभाव मुझे बहुत अखरेगा अब मत कहना मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अगर सुग्रीव के शरीर का संस्पर्श किया है कर परसा सुग्रीव शरीरा तो तुम्हारे माथे पर भी हाथ रखा है बाल शीश परसा निज पाने बाली ने कहा कि प्रभु मैं तो नहीं रहूंगा पर मेरे जैसा मेरा बेटा अंगद आपकी शरण में यह तनय मम सम भगवान ने कहा तो तुम्हारी तरह यह बलवान तो होगा पर अभिमानी भी तुम्हारी तरह होगा बाली ने कहा कि नहीं प्रभु यह अभिमानी नहीं है यह बल के साथ विनयी है यह तनय ममसम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह सुर आपन दास अंगद कीजिए आप इसकी बाह पकड़ ले भगवान ने कहा कि बाली मुझसे कह रहे हो कि मैं अंगद की बाह पकड़ लूं अंगद से ही क्यों नहीं कहते हमारा चरण पकड़ ले बाली ने कहा कि प्रभु अगर अंगद आपका चरण पकड़ेंगे तो जिम्मेवारी अंगद की होगी कि चरण पकड़े ही रहें और अगर आप अंगद की बांह पकड़ लेंगे तो जिम्मेवार आपकी होगी कि बांह पकड़े ही रहें जीव का क्या ठिकाना कभी भगवान को पकड़ेगा कभी जगत को पकड़ेगा इसे छोड़ो उसे छोड़ यही लेकिन आप जिसे पकड़ लेते हैं उसे निभाते हैं भगवान ने कहा ठीक है अच्छा अब तुम क्या चाहते हो बाली ने कहा कि मैं और कुछ नहीं अब नाथ करुणा विलोकहू देह हुद जो बर मांग यही यौनि जन्मों कर्म बस तहा राम पद अनुराग मेरा जिस यौनि में कर्म के कारण जन्म हो आपके चरणों का प्रेम बना रहे बस यही मैं चाहता हूं राम पद अनुराग रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमी कंठते ते न जानई नाग तारा अत्यंत व्याकुल होते हुए आई भगवान ने दीन ज्ञान हर लीन ही माया उपदेश किया पंच तत्व निर्मित यह शरीर यही पड़ा है और जीव तो नित्य है उसके लिए क्या विलाप उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने से परम भगत वर मांगी ज्ञान उत्पन्न होने पर भगवान की भक्ति का वरदान मांगा सुग्रीव जी को आदेश हुआ बाली का अंतिम संस्कार और भगवान ने बाली को अपने धाम भेजा अब नगर भर में चर्चा हुई भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं तो नगर में नहीं जाता लेकिन लक्ष्मण तुम एक काम करो तुम जाओ और सुग्रीव को राजा बना दिया अब यहां बहुत बढ़िया बात है राम कहा अनुजी समझाई राजदेह सुग्रीव वही जाई राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि सुग्रीव जी को राजा बना दो तो यह तो कहा ही कि सुग्रीव जी को राजा बना दो फिर समझाया क्या अब यह बात गोपनीय है लोग, लोग, लोग, लोग समझ ही नहीं सके सब तो यही कह रहे हैं कि राम जी ने यही कहा सुग्रीव को राजा बना दो मैं नहीं जाता नगर में तुम जाके राजा बना दो पर समझाया क्या किसी को पता नहीं लगा सारा समाज एकत्रित हो गया सब आमंत्रित किए गए सब जय जय कार कर रहे हैं बस और सुग्रीव जी राजा बनने वाले सुग्रीव जी लक्ष्मण तुरंत बुलाए पूर्जन विप्र समाज देरणी की तुरंत ये तुरंत शब्द भी बड़ा अद्भुत तुरंत बुलाया सबको लक्ष्मण तुरंत बुलाए पूर्जन विप्र समाज और राज दीन सुग्रीव तुरंत विप्र बंधुओं कहा सुग्रीव जी का राज्य तिलक हुआ मुकुट पहनाया गया और जय जयकार हुई सब लोग बोले हो गया हो गया आधा दोहा हो गया आधे से ज्यादा हो गया पता ही नहीं लगा कि समझाया क्या था लेकिन जैसे ही राजदीन सुग्री व कहां सब लोग बोले हो गया हो गया लक्ष्मण जी ने कहा भी नहीं हुआ एक काम रह गया क्या पास खड़े अंगद से कहा अंगद तुम आ गया अंगद कहां युवराज अंगद जी को युवराज बनाया मुकुट पहनाया यही भगवान ने समझाया था कि सुग्रीव को तो राजा बनाना पर अंगद को युवराज बनाना बाद में लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि आपने अंगज जी के युवराज बनने की बात इतनी छिपाकर क्यों रखी <laughs> भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था मुझे भी पिताजी युवराज बना रहे थे तो अयोध्या में हल्ला फैल गया राम जी युवराज बन रहे और एक बात हुई क्या गुरुजी ने आदेश भी नहीं दिया और खुशी में बाजे बज गए बाज गहा गए अवध बधावा गुरुजी ने कहा ये बाजे किसने बजवाए हमने तो नहीं कहा था लोग बोले खुशी में बजा दिए हमने अपने मन से बजा दिए गुरुजी जी बोले तो हो चुका राम राज्य राम जी राजा बन जाते तब बाजे बजते राम जी राज्य पद पर बैठ जाए तब बाजे बनते कोई कठिनाई नहीं तब बाजे बजते लेकिन राम जी राज्य पद पर बैठे नहीं पहले ही बाजे बज गए तब तो बाजे बज गए अब नहीं होने वाला उन्हीं बात यंत्रों की ध्वनि देवताओं ने सुनी सुरहाई ना अवध बधावा और यह कितनी अद्भुत बात है नीतिगत बात यह है कि कार्य पूरा हो जाए तब उसका प्रचार हो ऐसा ना हो कार्य पूरा ही ना हो प्रचार पहले ही हो जाए सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती पहले ही प्रचार अच्छा पहले ही प्रचार हो जाता अंगद जी के युवराज पद पर बैठने का तो सब इकट्ठे होते पांच वहां बैठे होते चार वहां होते तीन वहां होते फिर वो कहते हैं नो ये राम जी ने कहा जिसको करना बाद में करो बातें अंगद कह युवराज अंगद युवराज बन गए अब क्या कठिनाई है राम जी ने कहा जो हमारे साथ हुआ वो अंगद जी के साथ ना हो इसलिए इसको गोपनीय रखा नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समारथ अब राम जी ने सुग्रीव जी से कहा कि अंगद सहित करे तुम राजू अब यहाँ भी अंगद सहित करो तुम राज और मेरे कार्य को ध्यान में रखना श्री सीता जी का शोध करना है और मैं यहाँ रही हूं निकट ये प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा भगवान वहीं रह गए अंग और सुग्रीव जी राज्य महल में छह महीने भगवान को बीत गए एक भी दिन सुग्रीव जी ने यह जाकर नहीं पूछा कि आपका क्या हालचाल है जो व्यवस्था की थी वो ठीक है फलाहार ये सब होता है वर्षा बीत गई वर्षा विगत बरस परसा